मूल रामायण स सत्य वचना धर्म पाशेन संयत वाषायास सुतम दशरथ प्रिय राजा दशरथ ने सत्यवचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया स जगा वनम वीर प्रतिज्ञापाल पितृवचन निर्देशात कई कई प्रिय कारण कई कई का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले तम भ्रजंत प्रिय भ्रता लक्ष्मण स्नेहाय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रतरम दयितो भ्रातु के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया रामस्य से दयिता भार् प्राण समाहिता जनक सह कुल जाता देव निर्मिता सर्वक्षण सम्पन्ना नारीणा उत्तमधू सीताप्युम गाम शशनम रोहिणी यथा पौरैरुगत दूरं पिता दशरथेन चौर जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भाति सुंदरी समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है उस समय पिता दशरथ अर्थात अपना सारथी भेजकर दशरथ ने और पूर्वासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया श्रृंगवीरपुर सुतम गंगाकूल विसर्जयत गुहमा साध्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रिय फिर श्रृंगवीरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राजगुह के पास पहुंचकर कर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अर्थात अयोध्या के लिए विदा कर दिया गुहेन सहितो रामो लक्ष्मण सीतया वन ननम गिर बहूदक चित्रकूट मनु प्राप्त भरद्वाज से शासनाथ रम्यमसवा रमावन देवगंधर्वसा त्र ते नसंसुखम निषादराजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन भी गए मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गोह को वहीं छोड़ा भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्मों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएँ करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे चित्रकूटम गुत्र शोका राजा दशरथ के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए अर्थात उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गामी हुए गते भरतो वशिष्ठ प्रमुख विजय निज्यमान राज्य महाबल सजाम प्रसादक उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया महात्मा सत्य परमेव राजा धर्म बचो ब्रवीत वहाँ पहुँचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य महात्मा राम से याचना की और जो कहा धर्मज्ञ आप ही राजा हो परम उदार सुमुख सुमहशा न चहे क्षतमित राज्यम रामो रादुक चाथराज्यान पुनः पुनः निवर्तयामास तथो भरतम भरताग्रजः परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबलीम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास अर्थात चिन्ह रूप में अपने खड़ाव भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया सका मन व्यवहार उपस्पन्न नंदे ग्रामे करो राज्य अपनी गांूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नी ग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते लगेन्द्र तो पुनरालक्ष्य नागर से त्रागमन में काग्रो दंड का भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से धन्य में प्रवेश किया प्रवेश तो महारण्यम राजीवलोचन विराधम राक्षसं सरभंगम च अगस्त्य च्रातरम तथा उस महान वन में पहुंचने पर कमललोचन राम ने नामक राक्षस को मारकर सुतिक्षण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया अगस्त्य वचनाचे वग्रान्द्रम सरासनम खडगम च परम प्रीत चाक्षक फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्र धनुष एक खडग और दो तुड़ीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए ऋषियों एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए शाम साम प्रति सुव राक्ष दंड कारण्यवासी वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की तेन तत्रि वसता जनस्थान अनिवासिनी विरूपिता सुरपणखा राक्षसी काम रूपिणी वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासी सूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटवा कर कुरूप कर दिया तथा शूरपणखावाख्या सर्व सर्वक्षसा खरम त्रिश्रस दूषण चक्षसम रणे राम पदानुगान तब सूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिश्रा तथा उनके पृष्ठपोषण असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला वने तस्म निवसताम धनस्थान निवासीना रक्षसा नेतान्यासन सहस्राणी चतुर्दश उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी चौदह हजार राक्षसों का वध किया तथो ज्ञाति वधम श्रुवा रावण क्रोध मूर्छित सहाय वरिया मरीचम नाम राक्षसम तर अपने कुटुम्ब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी वारुबहु सोम मारीचण रावण न निरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादित्यू तद्यम रावण कालचोदित जगा सह महरीच तस्म पदम तदा यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है रावण को अनेकों बार मना किया परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया माया दूरम जहार रामस्य जटा मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृद्ध का वध किया गृदि दृष्टवा च मैथिली राघव शोक विलापा कुलेन्द्रियः तत्पश्चात जटायु को आज देख कर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी ततस्ते नोक दग्ध्हा जटायुषं मार्गमाड़ो वने सीता राक्षसम सन्दर्श नाम रूपेण विकृत घोर दर्शन तम निहत्य महाबाहुर्दा स्वर्गत फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबन्ध नामक राक्षस को देखा जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था महाबाहू राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया अतः वह स्वर्ग को चला गया